राज के आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनिश्वर वहां आए, उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सैसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामंग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनित भाव से पूछ भक्ति रखने वाला हूं मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता कोष हानि और शत्रों से पराजय प्राप्त हुई है किस कारण से मेरा वनवास हुआ है और मुझे अकेले रहना पड़ा मेरे ना कोई पुत्र है ना भाई है और ना हितकारी मित्र ही है मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया यह सब बातें विस्तार राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न हो इस प्रकार बोले राजन तुम पहले के दस जन्मों तक महापापी व्याद रहे हो तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा प्राण थे तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया इंद्रेशयम तथा मनोनिग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था तुम्� तुम्हारा चित गोविंद के चारों चरण विंदों का चिंता नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया इस प्रकार दुरात्मा व्याद का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे नौ जन्म पूरे हो गए हैं दसवां जन्म प्राप्त होने पर तुम सहाल पर्वत परपने पर व्याद हुए वहाँ सब लोगों के प्रति क्र� शस्त्रजीवी और हिंसा परायण थे अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे बड़े भारी शठ थे इस प्रकार अपने हित को ना जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि विश्वास घात किया है इसलिए तुम्हारे कोई सहुदर भाई नहीं हुआ मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो साधु पुरुषों के तिरस्कारों से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है कभी दानदानी के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है तुमने दूसरों को सदा उद्धेग म तुम्हें ऐसा दुख मिला हुआ है, तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया है। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वात्वस एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। वस जीवन में एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा � अब यदि तुम सुख राज्य धन आदि संपत्ति स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्रीहरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो इससे सब प्रकार के सुख पाओगे इस समय वैशाख मास चल रहा है आज अज्ञेतुत्या है आज तुम विधिपूर्वक इस्नान और भगवान लक्ष्मी की पूजा करो � गुरुवार पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याव लगवाओ इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतकरण करण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा यो कहकर राजा की अनुमति ले उनके � उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरियाशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु भांडव उनसे आकर मिल गए तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ ले बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए उस समय पांचाल राजा के स महाराष्ट्रीय ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भाग कर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राजा ने भागे हुए राजाओं के कोश दस करोड़ घोड़े, तीन करोड़ हाथी, एक अरब रथ, दस हजार और तीन लाख खच्चरों को अपनी अधिकार में कर लिया तथा अपनी पूरी में पहुंचा दिया वैशाख धर्म के मात में से सब राजा मग्न मनोरथ हो पूर्व वैशाख को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता उदारता आदि गुणों से यु जो दृष्ट कीर्ति दृष्ट केतु तथा दृष्ट ध्वन विजय और चित्र केतु के नाम से प्रसिद्ध हैं धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षत शूरत्या के दिन उन्हें प्रतक्ष दर्शन दिया। राजा पुरियशाको भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की सायुज्ज मुक्ति। श्रुतदेव कहते हैं परमात्मा भगवान नारायण चार भुजाओं से शुष्कोवित थे, उन्होंने ह वे पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित थे भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे उनका दुसह तेज देखकर राजा के नेत्र सह सम्मुद गए उनके सब अंगों में रोमांच हो आया नेत्रों से अश्रुधारा धारा प्रवाहित होने लगी भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को सास्थांग प्रणाम किया, फिर प्रेम बिहल नेत्रों से विश्व आत्मदेव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहारकर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की ध्वन रूपा श्री गंगाजी ब्रह्मा जी, जी सहित ती मोह मूल्य वस्त्र आभूषण और चंदन से हार धूप दीप तथा अमृत के समान नवेद के निवेदन आदि से एवं अपने तन मन धन और आत्मा का समर्पण करके आदित्य पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की जो निर्गुण निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधिश्वर है ब्रह्म आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि नाश करने वाले आपके चरण बिंदु को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतह कर्म तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंता मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम हैं प्रभो आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों से भटक रहा हूँ अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो रही है प्रभो विश्व विश्वमूर्ति जब जीवन भर जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है तभी उसे महात्मा पुरुषों का संग प्राप्त होता है जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है ईश्वर जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छीन विन हो गया वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था ऐसा मैं मानता हूं कि मैं मैं ना तो राज्य चाहता हूं ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूं और ना कोष की ही अभिलाषा करता हूं आप ही उनका नित्य सेवन करना चाहता हूँ।